श्री राम कृष्ण बचनामृत परिच्छेद उनतीस आठ अप्रैल अठारह सौ तिरासी श्री राम कृष्ण का ईश्वरावेश उनके मुख से ईश्वर वाणी श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हैं अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए हैं चारों ओर भक्तगण बैठे हैं श्री अधरसेन कुछ मित्रों के साथ आए हैं अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं इन्होंने श्री राम को पहले एक बार देखा है आज दूसरी बार देख रहे हैं इनकी उम्र लगभग उनतीस तीस वर्ष की होगी इनके मित्र सारदा चरण को मृत पुत्र का शोक है ये स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर रह चुके हैं अब पेंशन ले ली है साधन भजन पहले ही से कर रहे हैं बड़े लड़के का देहांत हो जाने से किसी तरह मन को शांतता नहीं मिलती इसलिए अधर उन्हें श्री रामकृष्ण के पास ले आए हैं बहुत दिनों से अधर स्वयं भी श्री रामकृष्ण को देखना चाहते थे श्रीराम राम कृष्ण की समाधि छूटी आँखें खोलकर आपने देखा कमरे भर के लोग आपकी ओर ताक रहे हैं उस समय आप अपने आप कुछ कहने लगे क्या श्रीराम कृष्ण के मुँह से ईश्वर स्वयं उपदेश दे रहे हैं श्रीराम कृष्ण कभी कभी विषि मनुष्यों से में ज्ञान का उन्मेष होता है वह दीपशिखा की तरह दिख पड़ता है नहीं नहीं सूर्य की किरण की तरह छेद के भीतर से मानो किरण निकल रही है विषयी मनुष्य और ईश्वर का नाम उसमें अनुराग नहीं होता जैसे बालक कहता है मुझे भगवान की कसम है घर की स्त्रियों का झगड़ा सुनकर भगवान की कसम याद कर ली है विषय मनुष्यों में निष्ठा नहीं होती हुआ हुआ ना हुआ तो न सही पानी की जरूरत है वह खोज रहा है खोदते खोदते जैसे ही कंकड़ निकला कि बस छोड़ दी वह जगह दूसरी जगह खोदने लगा लो वहाँ भी बालू ही बालू निकलती है बस वहाँ से भी अलग हुआ जहाँ खोजना आरंभ किया है वहीं जब खोदता रहे तभी तो पानी मिलेगा जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है इसीलिए गाने में कहा है भावार्थ माँ श्यामा दोस्त किसी का नहीं मैं अपने ही हाथों खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूं। मैं और मेरा अज्ञान है विचार तो करो देखोगे जिसे मैं कह रहे हो वह आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है विचार करो तुम शरीर हो या हाड़ हो या मांस था या और कुछ तब देखोगे तुम कुछ नहीं हो तुम्हारी कोई उपाधि नहीं तब कहोगे मैंने कुछ भी नहीं किया मेरे न दोष हैं न गुण न पाप है न पुण्य यह सोना है और यह पीतल ऐसे विचार को अज्ञान कहते हैं और सब कुछ सोना है इसे ज्ञान ईश्वर दर्शन होने पर विचार बंद हो जाता है फिर ऐसा भी है कि कोई ईश्वर लाभ करके भी विचार करता है कोई भक्ति लेकर रहता है उनका गुणगान करता है बच्चा तभी तक रोता है जब तक उसे माता का दूध पीने को नहीं मिलता मिला के रो रोना बंद हो गया तब आनंद पूर्वक पीता रहता है परंतु एक बात है कभी कभी वह दूध पीते पीते खेलता भी है और आनंद से किलकारियां भरता है वे ही सब कुछ हुए हैं परंतु मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है जहाँ शुद्ध तत्व बालकों का सा स्वभाव है कि कभी हँसता है कभी रोता है कभी नाचता है कभी गाता है वहाँ भी प्रत्यक्ष भाव से रहते हैं श्री कृष्ण अधर का कुशल समाचार ले रहे हैं अधर ने अपने मित्र के पुत्र शोक का हाल कहा श्री कृष्ण अपने ही भाव में गाने लगे भावार्थ जीव समर के लिए तैयार हो जाओ रण के वेश में काल तुम्हारे घर में घुस रहा है भक्ति रस पर चढ़कर ज्ञान तोड़ देकर रसना धनुष में प्रेम गुण लगा ब्रह्ममयी के नाम रूपी ब्रह्मास्त्र का संधान करो लड़ाई के लिए एक युक्ति और है तुम्हें रथ रथी की आवश्यकता ना होगी यदि भागीरथी के तट पर तुम्हारी यह लड़ाई हो क्या करोगे इस काल के लिए तैयार हो जाओ काल घर में घुस रहा है उनका नाम रूपी अस्त्र लेकर लड़ना होगा कर्तव्य ही है मैं कहता हूं जैसा कराते हो वैसा ही करता हूं, जैसा कहते हो वैसा ही कहता हूं। मैं यंत्र हूं तुम यंत्री मैं घर हूं तुम घर के मालिक मैं गाड़ी हूं तुम इंजीनियर आम मुख्तार उन्हीं को बनाओ काम का भार अच्छे आदमी को देने से कभी अमंगल नहीं होता उनकी जो इच्छा हो करे, शोक भला क्यों नहीं होगा आत्मज है न रावण मरा तो लक्ष्मण दौड़े हुए गए देखा उनके हाड़ों में ऐसी जगह नहीं थी जहाँ छेद न रहे हो लौटकर कर श्री राम से बोले भाई तुम्हारे बाणों की बड़ी महिमा है रावण के देह में ऐसी जगह नहीं है जहाँ छेद न हो राम बोले हाड़ के भीतर वाले छेद हमारे बाणों के नहीं हैं मारे शोक के उसके हाड़ जर्जर हो गए हैं वे छेद शोक के ही चिन्ह हैं परंतु यह सब अनित्य गृह परिवार संतान सब दो दिन के लिए हैं ताड़ का पेड़ ही सत्य है दो एक फल गिरा गिर जाते हैं इसके लिए दुख क्यों ईश्वर तीन काम करते हैं सृष्टि स्थिति और प्रलय मृत्यु है ही प्रलय के समय सब ध्वंस हो जाएगा कुछ भी न रह जाएगा माँ केवल सृष्टि के बीज बीन कर रख देगी फिर नई सृष्टि होने के समय उन्हें निकालेगी घर की स्त्रियों के जैसे हंडी रहती है जिसमें वे खीर कोहरे के बीज समुद्र फेन नील का डाला आदि छोटी छोटी पोटलियाँ में बांधकर रख देती है। सब हैं हँसते हैं